गीता तत्वचिंतन वर्ण संकरता कारण और परिणाम पिंड तर्पण का मनोविज्ञान तात्पर्य यह हुआ कि संसार के प्राय सभी प्राचीन धर्म पितर पूजा को किसी न किसी रूप में मान्यता प्रदान करते रहे हैं हिंदू धर्म तो विशेष रूप से इसमें आस्था रखता है और वर्ष में एक पखवाड़ा उसने पक्ष के रूप से नियत कर रखा है पिंड तर्पण आदि के पक्ष में इतना ही कह सकते हैं कि मनुष्य की भावना संक्रमणशील होती है इसलिए यदि मैं किसी के कल्याण हेतु शुभ विचार प्रेरित करूं, तो उन विचारों का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जब मनुष्य मर जाता है तो सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहता है ऐसे सूक्ष्म शरीर पर हमारे विचारों का प्रभाव और भी अधिक पड़ता है पिंड तर्पण आदि का तात्पर्य यह है कि हम दिवंगत आत्मा की तुष्टि के लिए मानव तीव्र कामना करते हैं पिंड और जल प्रतीक है मृतात्मा इस पिंड और जल का ग्रहण नहीं करता ये प्रतीक तो हमारी भावना को तीब्र बनाने के लिए है मंत्रोच्चार भावना को तीव्र बनाने में सहायक होता है पिंडोदक दान में एक प्रथा और है सच्चरित ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करना इसका आशय तो यह था कि शुद्ध हृदय निष्पाप ब्राह्मण जब श्राद्ध भोज में आते हैं तो वे अपने भीतर उन पितरों का आवेश मानकर आते हैं जिनका श्राद्ध किया जा रहा है वे भोजन पानादि के समय यह कल्पना करते हैं कि उनमें आविष्ट यजमान के पितृगण उनके माध्यम से तृप्त हो रहे हैं मृत आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहने के कारण स्थूल भोजन पानादि का ग्रहण नहीं कर सकता वह किसी स्थूल शरीर के माध्यम से वह सब ग्रहण कर परितुष्ट होना चाहता है यह सिद्धांत तो हम सब जानते ही हैं इसलिए कभी कभी हमें सुनाई पड़ता है कि अमुक अमुक पर भूत चढ़ आया है ऐसी घटना उपर्युक्त सिद्धांत की ही द्योतक है स्मृति ग्रंथों में एक श्लोक प्राप्त होता है निमंत्रितान ही पितर उपतिष्ठ तान द्विजान वायुवच्चानुगछंती तथा शीला उपासते जिन ब्राह्मणों को श्राद्ध के पूर्व दिन निमंत्रित किया जाता है उन ब्राह्मणों के शरीर में वे पितर लोग आकर निवास कर लेते हैं और वायु के समान उनके साथ विचरते रहते हैं वे जहाँ बैठें पितरगण भी वहीं बैठ जाते हैं यही कारण है कि निमंत्रण प्राप्त होते ही ब्राह्मणों को विशेष नियम से रहने का विधान शास्त्रों में किया गया है और उनसे यह अपेक्षा की गई है कि वे ऐसा मानकर व्यवहार करें कि उनमें पितरों का आवेश है इस संदर्भ में वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग उल्लेखनीय है श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट में भरत जी से अपने पिता के देहावसान का समाचार मिलता है जब वह मरण तिथि उपस्थित हुई तो श्री रामचंद्र जी वन में ही श्राद्ध का आयोजन करते हैं जो कुछ वन में उपलब्ध है उसी से सीता जी भोजन तैयार करती हैं जब समय पर वनवासी ब्राह्मणगण भोजन के लिए आते हैं तो सीता जी दौड़कर कहीं छिप जाती हैं श्राद्ध का समय निकलता देख श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ मिलकर आगंतुक मुनियों को भोजन कराते हैं और पिंडदान आदि संपन्न करते हैं ब्राह्मणों के चले जाने पर सीता जी वनकुंज से निकलकर आती हैं श्री राम उनसे पूछते हैं कि किमर्थम सुभ्रु नष्टासी मुनि दृष्टवा थमागतान हे सुंदर भ्रु वाली जानकी मुनियों को आते देख तुम छिप क्यों गई वन में तो मुनियों से परजा करने का कोई प्रयोजन नहीं इस पर सीता जी उत्तर देती हैं पिताओ पिता तो माया दृष्टो ब्राह्मणांगेश राघव हे राघव मैंने ब्राह्मणों के शरीर में आपके पिता श्री को देखा सीता जी आगे कहती हैं कि जिन महाराज दशरथ ने मुझे सदैव वस्त्राभरणों से सज्जित देखा है यदि वे मेरा वह वन्य से वेशभूषा वाला रूप देखते तो उन्हें कितना दुख न होता। फिर जो भोजन राजाओं के दासों के दास भी नहीं खाते उसे मैं उनके सामने कैसे परोसती यही विचार कर मैं छिप गई थी तात्पर्य यह कि पिंडोदक आदि कर्म प्राचीन काल से भारत में प्रचलित है इसमें भावना की ही महत्ता है किसी किसी स्थान विशेष को श्राद्ध कर्मादि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है इसका मतलब यही है कि उन स्थानों में जाने से श्राद्धकर्ता की भावना अधिक तीब्र हो जाती है जैसे मंदिर में जाने से हमारी धर्म भावना तीव्र होती है वैसे स्थान विशेष अपने से संबंधित भावना को तीब्र करने में सहायक होते हैं पितृपक्ष के रूप में पिंडोदक आदि क्रियाओं के लिए जो एक विशेष अवधि निर्धारित की गई है उसका भी तात्पर्य इस भावना को तीब्र करने में ही है जैसे पूजा का यदि एक नियत समय है तो उसमें मन पूजा की ओर अपने आप उन्मुख होने लगता है पर आजकल अन्य क्षेत्रों के समान इस क्षेत्र में भी गिरावट हो गई है भावना को तीब्र करने के साधन आज वस्तुतः शोषण के साधन बन गए हैं न तो वैसे शुद्ध आचरण संपन्न ब्राह्मण मिलते हैं न ही श्राद्धकर्ताओं में वैसी तीव्र भावना होती है